शुक्लाचारे ते प्राग धातो, ते संज्ञा ग्युपसर्गस धागुक् उपसर्ग क्रिया योगे सूत्र आया था पहले क्या करता है गति संज्ञा करने वाले सूत्र को यह था जिनकी उपसर्ग संज्ञा गति संज्ञा होगी गति उपसर्ग संज्ञा बहुब्रीहि गति उपसर्ग संज्ञा वाले जिन उपसर्ग संज्ञा हो गई धातु प्रागे प्रयोगव्य उनका प्रयोग धातु के पहले ही करना है धातु के पूर्व में छंद में कहीं चंद्र से पर आता है वेद में बाद में प्रयोग होता है और व्यवहिता बीच में व्यवधान होकर के भी वेद में प्रयोग होता है तो में धातु के पहले ही प्रयोग होगा आने लोट परस्य लोडा उपसर्गस्थ निमित्ता पोडादेशनीत आनी लोट दुन लुप्तष्टे आनी भी षष्ट्य लोट्यंत षी में गाय किंतु लुप्त तो होकर के लिखा है ये के सूत्र है वेद के में प्रयोग है छंदोवत सूत्राणी भवंति तो सूत्र भी वेद के समान होते हैं तो उसमें इस प्रकार लोक हो गया सुपम सुलोक पूर्व सवान छसेया डाड्याल लोक होकर के आनी लोट लुट दुन उपसर्ग स्थान परस्य उपसर्गे ठतीती थे उपसर्गस्थम उपसर्ग में स्थित निमित्त से पर न तो करने के लिए निमित्त होता है र और स उपसर्ग में स्थित निमित्त से पर लोडादेश आनीत लोट के आनी का लोट का तो लोडादेश लोट के स्थान जो आदेश होता है आनी आनीत्य ष्टअ कर दिया नकार न होगा भवानी बनता है लुट लोकार में भूधातु का अहम भवानी प्र यदि उपसर्ग लगा दिया यहाँ अटक पाउन व्यवहार भी से न तो होना चाहिए किंतु सूत्र कहता है समान पद में प्र ये उपसर्ग गति संज्ञा जीतने ये प्र की निपात संज्ञा होगी किस से प्रातः निपात निपात होने से उसकी अव्यय संज्ञा कि सूत्र से है अव्य अव्यय होने के कारण प्र से स्वाद उत्पत्ति तो होती है किंतु अव्यदाप सुभ सूत्र से लुक हो जाता है तो प्र पद है प्र भी है लुक होकर के अव्यय भवानी भिन्न पद होने से अट्क पान व्यवहार सूत्र से नृत्व नहीं होता है तो यहाँ नृत्व करने के लिए सूत्र ही उपसर्ग निमित्त प्र उपसर्ग है उपसर्ग संख्या किस सूत्र से क्या सूत्र क्या सूत्र उत्सर्ग नहीं क्या सूत्र प्र उपसर्ग है उपसर्ग में स्थित निमित्त है र नत्व कर लेकिन निमित्त रही उपसर्गता निमित्ता स्पर्श उसके आगे और आनी तीन लोटा दिशा के नकार के नत्व को नत्तों को ना हो गया प्रभव आनी बन गया दूर सत्व तयसर्गत्व प्रतिषेधो वक्तव्यः जैसे प्रस पर भवानी के को कोण होता है जैसे दूर एक उपसर्ग है दूर में भी रेप है उपसर्ग स्थनिमित है आगे भवानी में न कुणत्व तो प्राप्त होता आने अन्य लोट सूत्र से किंतु व्यवहार में शास्त्र में ऐसा नहीं दिखता है न नहीं दूरभवानी प्रयोग होता है दूरभवानी इसलिए भारती कहते हैं अनिलोट सूत्र से दूर उपसर्ग होने से नत्व होना चाहिए नहीं होता है तो यहाँ ये यह कहना चाहिए अलग वसन करना पड़ेगा जो अनिलोट सूत्र बन गया दूर भवानी भी नत्व प्राप्त होता है तो सत्व करने के लिए अथवा नत्व करने के लिए दूर उपसर्ग तो है उपसर्ग है किरायाए हुई किंतु सत्यो नृत्व के विषय में उपसर्गत्व नहीं रहेगा सत्य करने के लिए जो जाएंगे नत्व करने के लिए जाएंगे उपसर्गत्व का प्रतिषेध करना चाहिए भारतीय कार्य शिक्षा देते हैं सूत्रकार को सूत्रकार ने आनीलोट सूत्र बना दिया किंतु दूर के आगे भवानी में नृत्व नहीं होता है तो वहाँ कैसे नत्व क्यों नहीं होगा तो हम दूर के दूर में जो उपसर्गत्व तो है उपसर्ग है क्रियायोग सूत्र से उपसर्ग संज्ञा है नत्व करने के लिए जाते समय उपसर्गत्व तो का प्रतिषेध करना चाहिए इसी प्रकार सत्व करने के लिए भी प्रतिषेध करना चाहिए एक सूत्र उपसर्ग सुनति सुबहति सुवती आते स्था से नश्य संजाम से सूत्र है तो उपसर्ग से परिस्थिति के सकार सत्व यद्यपि आदेश प्रत्यय से सत्व प्राप्त है स्थाय गति निवृत्त धातु ही स्थाय के सकार को धातु आदि सह स हुआ स्थाय ती, क्या के प्रत्यय ति स्त्रिया क्या सूत्र तीन प्रत्यय होने पर स्था के आकार को ही हो जाता है क्या सूत्र श्यतिमा स्था तिकिति मास्थाम गया मास्थाम इथ ई हो जाता है ति किति इता आदो किति पकड़ तो आदि कि ति ति प्रत्य रहते आ गया स्थिति बन गया तो यहाँ भी दू इश पर स्थिति को सत्य होना चाहिए था सकार को वहाँ समान पद कहा गया आदि से प्रत्यय सूत्र में समान पद नहीं कहा गया अटकुपाण में तो समान पद कहा गया यहाँ समान पद नहीं कहा गया तो सत्य हो जाना चाहिए आदेश प्रत्यय सूत्र से होना चाहिए ना नहीं उसका निषेध करता है सात पदाद्यो सात के सकार पदादि के सकार को सत्व नहीं होगा स्थिति के सकार पद के आदि होने से सत्व निषेध हो जाएगा सत्व निषेध होने के बाद एक सूत्र है उपसर्गा सुनति सुभतिष्य तिस्तोतिषेधय से न से संजाम ये सूत्र से सत्व प्राप्त है ये सूत्र आएगा उपसर्गात सुनति सुभ आदि है, है अष्टम अध्याय के तृतीय पाद में आठ तीन पंसठ अष्टम अध्याय तृतीय पाद में पंचसठ सूत्र संख्या देख रहा है ना उससे सत्व प्राप्त है उससे जो सत्व प्राप्त है वो तभी होगा यदि दूर उपसर्ग हो दूर तो उपसर्ग है किंतु तो सत्व करने के लिए जो जाएंगे भारतीय यार कहते वहाँ उपसर्गत्व का प्रतिषेध हो जाएगा तो उपसर्गत्व तो यदि नहीं रहेगा उपसर्ग आसन सुबती सूत्र नहीं लगेगा तो सत्व नहीं होगा तभी ये दुस्थिति स्वरूप सिद्ध हो होगा यदि दूर में उपसर्गत्व का प्रतिषेध हो तो प्रतिषेध कौन करेगा श्री से सत्व करने के लिए और करने के लिए ये दोनों स्थान पर प्रतिष्ठित हो जाएगा उपसर्गत्व का दुस्थिति में क्या करना था सत्व किस सूद से उपसर्ग सुन्नति सुबत से करना था और क्यों नहीं हुआ प्रतिसर्ग उपसर्गत्व का प्रतिषेध हो गया वार्तिक से सत्व नहीं हुआ में क्या था दूरउपसर्ग था दूर उपसर्ग था उतर उसका उत्तर भवानी दूर उपसर्ग था भवानी के नकार गुणा प्राप्त था किस तरह तो से आनी लोट क्यों नहीं हुआ हाँ वार्तिक से निषेध हो गया भारतीय वार्तिक क्यात्व निषेध करता है उपसर्गत्व तो का प्रतिषेध करता है उपसर्गत्व तो जब नहीं रहेगा तो आनी लोट भी नहीं लगेगा नहीं लगने से तो नहीं हुआ तो उपसर्गत्व का प्रतिषेध होता है वातिक से सत्व करने के लिए या अन्य करने के लिए दोनों सत्व नत्व उपसर्गत्व का प्रतिषेध होगा तो दुर्भवानी में अनि लोट लगा या नहीं लगा अंत शब्द सविधिशु उपसर्गत्व वाच्य अंतर इस शब्द है अंत की उपसर्ग संख्या किस सूत्र से होगी उपसर्ग है के सूत्र से उपसर्ग है के सूत्र से उपसर्ग संख्या नहीं।, नहीं।, नहीं क्यों नहीं प्रादि में नहीं प्रादि में आए तो उपसर्ग है क्रियाव्य लगेगा प्रादि में नहीं खाली उपसर्ग है क्रिया से जिस किस की भी उपसर्ग संख्या हो जाएगी प्राधि में जितने उनकी उपसर्ग संख्या होती है उपसर्ग क्रिया होगी सूत्र से प्राधि में अंतर सौद नहीं।, नहीं है नहीं वन से उसकी उपसर्ग संज्ञा नहीं उपसर्ग संज्ञा नहीं हो तो आनी लोट सूत्र से नत् हो जाएगा दूर उपसर्ग होता तो उपसर्ग स्थ निमित्त है रेप उससे बड़े भवानी के अकार को न तो होता उपसर्ग नहीं होता हो तो न तो नहीं, नहीं होगा तो दूर नहीं अंतर दूर तो हो गया अंतरशद की उपसर्ग संज्ञा यानी अंतर्स उपसर्ग संज्ञा जी नहीं है अंतर के आगे भवानी क्या नकार को न तो आनीलोट सूत्र से होगा अटक पवन सूत्र से नहीं।, नहीं होना चाहिए किंतु देखो अंतर भवानी में न लेखा है तो शास्त्र में प्रयोग होता अंतर्भवी इसलिए भारतीकार कहते अंतर शब्द तो उपसर्ग नहीं है किंतु नत्व करने के लिए जाएंगे तो उसको उपसर्ग मानना पड़ेगा नत्व नहीं तो नहीं होगा भवानी में नकारत्म नत्व करने के लिए और कोई उपाय नहीं अंतर को उपसर्ग मानो तो अनि रूढ़ सूत्र से मत्व हो जाएगा इसे नत्व करने के लिए उपसर्ग तो वाच्यम कश्य अंत शब्द अंत शब्द को नत्व करने के लिए उपसर्ग तो करना चाहिए उसके साथ केवल नत्व के लिए नहीं अंग करने के लिए हो और की विधि करने के लिए हो अंग की विधि नत्व जैसे दूर शब्द का उपसर्गत्व तो प्रतिषिध किया था किस किस के लिए के सत्व के लिए नत्व के लिए अंत उपसर्ग नहीं था उसको उपसर्ग उसमें उपसर्ग तो कहना पड़ेगा किसके लिए अंग करने के लिए की करने के लिए और नत्व करने के लिए अंग होता आतश्य उपसर्गे क्या सतोरा आतश्च उपसर्ग सूत अंग होता है अंतर्धा बनेगा धा धातु से अंग होकर के आतलोपीच हो जाएगा टाप हो जाएगा अंतर्धा अंक होकर बनता है और की विधि की एक है प्रत्यय उपसर्गे घो की उपसर्गे घो की उपसर्ग रहेगा तो घो संख्य के धातु से की प्रत्यय धा धातु से की प्रत्यय होगा सम पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय हो जाएगा तो संधि समा धा धातु से की प्रत्यय होगा तो संधि सम आवक हो, हो तो समाधि बनेगा आंग पूर्वक धा धातु से की करेंगे तो आधि वी आंग पूर्वक धा धातु से की करेंगे तो व्याधि धा के आगे की होने पर धा के आकार का लोप हो जाएगा आतोलोप इटिच तो संधि आधि व्याधि ये शब्द बनता है उपाधि भी अंग करने के लिए जिस प्रकार अंत शब्द को उपसर्ग मानना चाहिए इसी प्रकार की करने के लिए उपसर्ग मानना चाहिए और नत्व करने के लिए उपसर्ग देखो दूर शब्द उपसर्ग था उसका निषेध किया गया सत्व नत्व करने के लिए अंतरसद उपसर्ग नहीं था उसको उपसर्ग तो किया गया किसके लिए अंग करने के लिए हो की करने के लिए हो उन्नव करने के लिए जैसे विधि सद भी बनेगा की करने पर विधि बनेगा विधा पूर्वक धा धस्तत्व से की करना पड़ेगा उपसर्ग के घो की उपसर्ग भी है घो संज्ञात्व धा की प्रत्यय हुआ आका आतोलोपोप हो गया विधि बन यहाँ उपसर्गत्व तो होने से अंतर भवानी में नत्व हो गया अंतर भवानी शब्द से शब्द में नव को किस तरह से हुआ भारतीय सुना हुआ आनी लोट लगा भारतीय केवल ये करेगा अंतर्शब्द को उपसर्ग बना देगा उपसर्ग तो आने पर आनी लोट लग जाएगा किंतु यहाँ अट कुफा व्यवहार भी क्यों नहीं लगता है समान पद नहीं है दो पद है अंतर्वाणी अंतर् अव्यय है ये तो उपसर्ग नहीं किंतु चार में आता है उपसर्ग है भिन्न पदे है उपसर्ग नहीं अव्यय है अलग पदे है अटकवान सूत्र से नृत्व प्राप्त नहीं अन्य रूप से नृत्व होता है जब अंतर्षध उपसर्ग हो अंतरषौध की उपसर्ग किस सूत्र से हुई थी पहले किस सूत्र से हुई थी बातिकार कहते उस सूत्र से तो नहीं होती उपसर्ग संज्ञा किंतु अंतर्भवानी में न प्रयोग होता है वो न तो प्रयोग तभी बनेगा यदि उसको उपसर्ग मानेंगे तो उपसर्ग मानने के लिए अलग से कहना चाहिए उपसर्ग तो वाच्यम भारतिकार कहते सूत्रकार को यही बताना चाहिए था अंतर्सक को उपसर्ग मानने के लिए कोई वचन कहन करना चाहिए मानना चाहिए तो वही तो जो वार्तिका ने कहा यही वाचन हो गया सूत्रकार ने तो नहीं कहा भारतिकार कहना चाहिए कहना चाहिए कह करके वही उनका वचन ही प्रमाण हो गया अंग, अंग करने के लिए की करने के लिए नत्तो करने के लिए ऊपर स्वर्ग में नत्तो हो गया लोट लकार का रूप पूरा हो गया अभी कितने लकार के रूप हो गए लट लिट लुट लिट लोट अनद्यतने लंग अनद्यतन भूतार्थेर धातुर लंग्स्यात में पहले कोई लकाराया था कौन सा लकाराया था लेट या लुट प्रश्न का उत्तर इतने बोल रहा तो है अनद्यतन में लेट या लुटे हाँ इतने कहनाट है लुटे फिर लेट है लुटे है ऐसा नहीं अनद्यतन में कोई लकार आया था कौन सा लकारा लूंगू लूट या लिट देखो फिर गलती लिट नहीं है अभी तो क्या कहते <coughs> अनद्यतन में लिट लकार या लूट लकार दोनों अभी संदेह है सूत्र में ने लूट कहा लीट में अनाद्यतन सूत्र में नहीं कहा किंतु परोक्ष कहा उसमें अनद्यतन की अनुभूति है तो अनद्यतन में कितन लगा हो गए तीन हो गए दो आ गए थे तीन अनद्यतन ने लूटी, अनाद्यतन लूट भविष्य के लिए या अनाद्यतन लंगे भूत के लिए और परोक्ष लीट में अनद्यतन है भूत भी है और परोक्ष भी है ये अनद्यतन भूतार्थ वृते धातु लंग और लीट में ही भेद है लंग में क्या भूतार्थ है लीट में भूतार्थ है लीट में अनाद्यतन है लंग में अनाद्यतन है? है तो ध्वन में क्या भेद है लीट परोक्ष में होगा लंग परोक्ष में हो जाएगा निश्चित नहीं हो तो भी लंग हो जाएगा लुंग लंग कितने पद है लुंग लंग आठ आठ के टकार कुछ जड़न जैसे हो गया आठ उदात हो अठ उदात होगा ए संगठ ये सुखार्थ क्या है लोंग पर में हो लॉन्ग पर हो लिंग पर हो अंग को भू धातु से आया लौंग लकार भू धातु से लौंग आते ही भू को अटागम हो जाएगा अठवन से टी टकार तो के सूत से टीते अट आद्यंतो टको भू के आदि में आवाज़ आ जाएगा अबू लौंग आगे तिप तिप आदि आइए भू से लौंग आते ही अट आगम अबू लंग तिप अभूति इतच्य परा यदंत लोप गीतान लोपः परस्में पदमकारा य पर पद में कितने प्रत्ययेंगे नवाएंगे गीत लकार में कितने आएंगे चार गीत लकार में कितने पद आएंगे परस्म पद आएंगे कितने और टीत लकार में हैं न आएँगे गीत लकार में परस्पद कितने हैं ना परस्म पद न और गीत लकार में परस्म पद हाँ चार नहीं गीत लकार में परस्म पद कहाँ से शुरू होगा तिप से कहाँ तक हो जाएगा म मस्त हो जाएगा ये सब पर संपद उसमें इकारांत तो कितने हैं तिप के आगे जी, जी। सिप मिप ये होगी इकारांत यथ तदंत से लोप तदंतस्य लोप हो जाएगा उसके अंक तो ई को लोप हो जाएगा ती के ईकार का लोप करेंगे तो कुछ बचेगा प्रत्यय तो भू अगर ये तकार तो के इ चला गया ती सार्वधातु संज्ञा है तिंग से सार्वतु सार्वधातु संज्ञा है एक दश विकृत मनने वो वही दिपी के स्थान पर से कर्त्य सप होगा गुण अबाद सो भावत अभवत बन जाएगा अभवत क्या बने रूपो अभवत तीप लट लाए भगवती बनता है और टागम हुआ इतोप हो गया इकार का लोप और रोटागम अभवत बन गया उसके आगे प्रत्योग क्या है तस दिवचन तस आएगा तस् के स्थान पर आदेश करने के सूत्र आया था हाँ बोलो जैसे पढ़ा है तस् को क्या आदेश होगा अरे धस को धस को क्या आदेश होगा को क्या आदेश होगा और और को? आदेश किसको होगा को क्या होगा होगा होगा? को क्या तस तस थम थीप हाँ ताम को छोड़ो तस तस् आगे क्या है थ अगरे मिप हाँ तस् थिप मिपा मैं नहीं चार तस ये तस् थे स्थानीय है आदेश हो जाएगा ताम तम त ता ये चार ये तस के तरह ताम हो गया करते सब गुण अबादेश कर दो ओटा गन तो पहले भाई क्या रो बन जाएगा अभवताम तस को ताम हो गया इतने कार्य और कुछ नहीं पहले क्या बना था अभवत अभी क्या बना अभताम आगे जी है झी में इत लगेगा झ्वंत अंतादेश हो जाएगा अंतिका हो गया अंत गुणादेश हो जाएगा अभव नकार तकार संयोग है पद संज्ञा है किसोत तो से संयो अंत से लोप कर दो अंत में क्या है तो लोप हो गया तो क्या बचेगा अः भगवान नकार के लोप हो जाएगा न लोप प्रातिपति का अंत से क्या नहीं प्रातिपति का नहीं है पद संज्ञा है प्राथिव संज्ञा कर दो क्या है पति क्रीत थे अर्थवधतु का अर्थव धातु का ये धातु है अभवं अब धातु नहीं धातु धा प्रत्यं प्रत्याच वर्जय ये धातु धातु के के आगे आगे हुआ होकर प्रत्यो धातुत्यागे बना करके धातु नहीं भूधातु से ती प्रत्यय करके प्रत्यांत है तो ये तिंगंत है धातु होगा तो उसकी पद संज्ञा कैसी होगी प्रत्यय सुपतिंगंत पद ये प्रत्यय है प्रत्यय की, की प्रातिपद संज्ञा होती प्रत्यंत की अर्थव दधातुर प्रत्यय प्रातिपदीक अप्रत्यय का क्या अर्थ प्रत्यय प्रत्याम च वर्जयि ये प्रत्यात्स प्रातिपद संज्ञा नहीं अभवत अभवताम अभवन आगे क्या पढ़ते सीप के पकार की संज्ञा हलन्त्यम और इकार की संज्ञा दी संज्ञा होती सी के इकार की संज्ञा होगी इत से से मैं तो पूछता हूँ पकार की संज्ञा हलंत्यम और इकार की संज्ञा कि सत से ये संज्ञा नहीं होगी से लोप हो जाएगा सकार बचेगा सब गुणाबादेश करो अब अब बन गया क्या बन गया और कहाँ से यहा को लुंग ललिंग अणुदात अण नहीं लूंग लंग छु दात बोलो हाँ नमो नारायण कोई के नारायण आयो नारायण है ना नमो ना नारायण ना गुडा कहते दात को अणुदात तो कर देते अब हव आगे क्या पढ़ते हैं, ठस को क्या आदेश होगा तम देखो ताम बन गया ताम हो गया तस को ताम हो गया और ठस को तम होता है दोनों ही के प्रकार अब ताम बन गया तो अबव तम अहु बचने क्या बन गया? अभवत तादेशन तो बराबरे ताम तम ता। तस तम तस्थ स्थ तिन तस्पनी थक सरले अथवा भवत भवत मै तौ भवत तौ है भंता युवा यूय भवत ये दोनों तीनों बराबर है यहाँ तस् थ और आदेश हुआ तो ताम तम ता। अभावतम का करता कौन है तो, तो। अभावतम का और यूएम का अभवत बनिया अभावतम अभवतम आगे मीप को अम हो गया किस से अम होने पर करते शप होगा सब गुणावादेश हो गया अभवः अगर अम अभवे अगे अम है अम ही पूर्व अभव हम बन जाएगा और बस के साकार का लोप करने के लिए कोई सूत्र है क्या सूत्र इतंगीता व रहेगा करते सब हो गया गुणावादिश और दीर्घ करने के लिए सूत्र अब तो दीर्घ है अभव अव अरे मस्क सकार का आलोप करने के लिए तो सब होगा गुण होगा किस सूत्र से किस क्या सूत्रा अबाद ऐसे किस सूत्र से क्या रू बनेगा अब रू बोलो अभावत अभावत अभवत फिर सूते तो मिलाकर न बना पड़ेगा हाँ, रुको रुको स अभवत में क्या होगा सो अभवत क्या बना पड़ेगा तो भबत, आगे तवताम तौ अभवता में ऐसे वा बजेगा तवभवताम आगे ते अभवन क्या बनेगा ते या नहीं रूप बोलो ते भवन आ, कोई चेवा करके बोलते ते भवन अभी यहाँ क्या बना सो भवत ता ते भवन बोलो सो भवत ता भवन आगे क्या बनेगा मैं तम अभव तम अभव मिला देना वाम अभावे मिरादेना आगे युवा युवाभवत्त युय अबत बोलो वाम अभाव रुको वाम अब शुरू से बोलो सो भवत सुर से बोलो सो भवत के अभी प्रश्न लिखो लट लकारिका लिखो लट बहुवचन में लिखना एक लोग लट बहुवचन लट बहुवचन लेट द्विवचन लेट द्विवचन लूट एक वचन लुट एक वचन हो गया लेट प्रथम पुरुष लेट प्रथम पुरुष लेट गया लुट मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष लिखो लोट उत्तम पुरुष इतने पांच से पहले हुआ था ना हाँ ये पांच सीखा कर्ता के साथ रुपये लिखना जितने पूछा इतने लिखना कर्ता के साथ रुपये लिखना पुस्तक सब बंद किया पहले पुस्तक खोला है तो बंद कर दो कहीं पुस्तक खोलने बंद करने के लिए नहीं कहता इसलिए देख कर